वरणीयः न विन मनुष्य तर्पणीय चेत्राक्ष अद्राक्षमे वि लक्ष्यामहे। लक्षे चेद्राक्ष विप्यामे यावदिष्यस इस इस यदिष्यसी जीविष्यामें वर सह एव, सह एव। सहन मनुष्य तर्पणीय न वित्त से मनुष्य तृप्त नहीं हो सकता है धन से मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता है ऐसा देखा जाता है लोगों के पास बहुत निर्धनता हो तो लोग सोचते हैं थोड़ा खाने पीने को हो जाए उतना बहुत है रोटी तो कम से कम दो बार मिलने लगे ठीक घर तो भोजन मिलने लगता है तो लोग सोचते हैं हाँ एक, कल के लिए थोड़ा एक साइकिल हो एक साइकिल हो जाए खाने पीने को हो जाए एक साइकिल हो जाए साइकिल हो गई तो फिर साइकिल हो जाए तो लोग सोचते हैं उससे हमको पूरा सुख हो जाएगा संतोष हो जाएगा साइकिल हो गई अब सोचते हैं लोग हमको तो तो मोटरसाइकिल हो जाए मोटरसाइकिल होगा तो फिर कुछ भी नहीं चाहेंगे आराम से रहेंगे मोटरसाइकिल हो गई कुछ दिन बाद फिर कार हो गई कार के बाद कुछ नहीं चाहिए बहुत अच्छा हो जाएगा कार हो गई तो सोचने लगे की अब ट्रेन से यात्रा करने तो लगे कार, तो कार दूसरी कार हो जाए अपनी फैक्ट्रियाँ बढ़ जाए और कारोबार बढ़ जाए तो आखिरी तक यही बना रहे ताकि धन से कोई तृप्त नहीं होता है और रही बात संतोष की तो जो व्यक्ति जहां है वो वहीं संतुष्ट हो सकता है तो संतोष सबसे बड़ा धन है फिर उससे बड़ा कोई ये मान जो भी चीज़ है उसको ज्ञान सब कुछ उसके पास हो तो फिर ये चाहिए कहना ही नहीं पड़ेगा जैसे जितने भी पदार्थ हैं सब मिल रहा और उसके बाद ये चाहिए वो चाहिए आता ही नहीं रहेगा जी जी वो मिल जाए है ऐसा रहेगा रहे। पर आज तक ऐसा कौन है मनुष्य जिसको हो गया सब कुछ हमको मिल गया ऐसा कि श्राम को भी मिल जाए तो असम्भव की बात करता असम्भव वो क्या है की परमात्मा को मिलने का मतलब सब मिल गया परमात्मा सर्वरूप है जिसको परमात्मा मिल गया तो हाँ फिर फिर क्या है की कुछ भी चाहिए नहीं रहेगी परमात्मा मिल गया तो कुछ भी चाय नहीं रहेगी परमात्मा को छोड़ करेगी कुछ लेंगे तो चाय बनी ही रहेगी वही नक्षता कह रहे हैं कि कि धन से मनुष्य नहीं हो सकता है यदि हमने आपका दर्शन किया है तो धन प्राप्त प्राप्त कर लेंगे धन धन कौन सी बड़ी बात है है ना कौन सी बड़ी बात है धन तो प्राप्त हो जाएगा यावत तुम यावत इस तुम जब तक शासन करोगे तुम जब तक है? तुम जब तक जपथ पर रहोगे जीवित श्यामा तब तक हम जीवित बने रहेंगे तब तक हम जीवित बने रहेंगे तू किंतु मैं मेरे ज्ञान भाष्य में देखेंगे नित्ते मनुष्य न ही वित्त लब्धेन कष्ट तृप्ति तृप्ति दृश्यचरी लब्धेन कथ प्राप्त प्राप्त हुए धन से किसी की तृप्ति नहीं देखी गई न दुष्टचरी नहीं देखी गयी भूतपूर्व चरण है ना भौतिक दाणे से गीत हो जाएगा अच्छा की प्राप्त हुए धन से किसी की तृप्ति नहीं देखी गई क्योंकि ना जातु काम कामाना उपभोग ऐसा नियम है या भाव है ठीक है अब देखना यहाँ पर एक जातु करते कदाचित न कभी कामाना उपभोग कामाना साम्यती भोगों के भोगने से कामना शांत नहीं होती कामानाम में काम का क्या अर्थ है भोग और कामना इस शब्द का क्या अर्थ है कामना या इच्छा भोगों को भोगने से कामना शांत नहीं होती है इस न्यायत इस नियम के अनुसार प्राप्त हुए धन से किसी की तृप्ति नहीं देखी गई नहीं देखी जाती है या भाव है अन्य कर्म समझ में आया क्या ना या कामा कामा कामा नो भोग सहमति इस नियम से प्राप्त हुए धन से किसी की तृप्ति नहीं देखी जाती है नहीं कर दोनों कर्म निषेध कर लेना है नहीं देखी जाती है इसी भावा या और बताते हैं लपस्यामय वित्तम अद्राक्ष वृष्ट बंत बहुवचन का प्रयोग कर रहा है न यदि हमने आपको देख लिया अद्राक्ष बहुवचन है यदि हमने आपको देख लिया तो लपस्यामय वित्तम लपस्यामय धन प्राप्त कर लेंगे धन प्राप्त कर लेंगे क्या उसमें पाठ है वित्तम के आगे हाँ एक ही बात है ना उत्तम राघुआचार का स्वभाव है तमाम कल्पना करके पाठ डाल देते हैं ये अच्छा है या ये अच्छा ये ठीक नहीं है की धन को प्राप्त कर लेंगे इसका भाव बताते हैं त्वक दर्शनम अस्थित चेत यदि आपका दर्शन हुआ है यदि आपका दर्शन हुआ है वित्त लाभे को भार कि धन की प्राप्ति में क्या मुश्किल है धन की प्राप्ति में कौन सी बड़ी बात है धन प्राप्त करना जवाब हमको मिली गये इतिभा या भाव है तो चलो धन की इच्छा नहीं कर रहा है धन की याचना नहीं कर रहा है जीव का तो मतलब आपका दर्शन हो आग्रह नहीं है तरजीव तो का, तो, का, तो मतलब का प्रार्थनीया तो लंबा जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए इतरा ऐसी शंका होने पर कहते हैं जीव श्यामो यावत ई शिष्य से तम यावत कालम की जब जितने काल जितने काल तुम याम्य अर्थ है यम देवता के पद पर जितने काल तुम यम देवता के पद पर तुम है ना ईश्वर तयावर्थ थे जितने काल तक तुम यम देवता के पद पर शासक रूप से रहोगे शासक रूप से रहोगे इससे इस, इस धातु जो है आत्मनीय है लेकिन इस शिष्य यहाँ पर व्यत्यय से परसमी पद हो गया है यहाँ व्यक्त्य से परसमी पद हो गया कहाँ इस में कि जब तक तुम यम देवता के पद पर शासक रूप से रहोगे तावत उतने उतने उतने काल तक तक हम लोगों का भी उतने, उतने समय तक हमारा भी भी भी समय हमारा हमारा हमारा जीवन जीवन प्राप्त ही है हमारा भी जीवन हाँ। है इधर ठीक बोल रहा पर्यतने आज्ञा असमद ही करते क्यूँकी आपकी आज्ञा का अतिक्रमण करने से आपकी आज्ञा का अतिक्रमण करने से हमारे जीवन का अंत करने वाला कोई नहीं है और रही बात आप आप तो हमारे गुरु हैं ही अब दूसरा कौन है जो हमारे जीवन का नाश करे का बहुत बुद्धिमान है आपकी आज्ञा के अतिक्रमण से हमारे जीवन का अंत करने वाला कोई नहीं है और रही बात आप तुम्हारे तो गुरु है <laughs> कोई नहीं करेगा हम भी मना ही रहेंगे मतलब ये इस शरीर को लेकर के कहे आत्मा को तो कोई नहीं कर सकता है ना सभी को तो, तो बिना मांगे सब बा, कुछ तो तो तो तो तो तो तो तो मांग लिया इन्होंने तो क्या कहा मांगे मैंने बाप के सुख लिया उन्होंने की वरदान मांगी बिना <laughs> बताए उन्होंने कई वरदान मांगी यहाँ जिले का भी वरदान इन्होंने मांग लियान का यही तो यही तो हो गया की उसका कोई मान नहीं सकता तुम तो गुरु ही हो नहीं नहीं मर नहीं सकता मरने की भी नहीं मान कहा रहा है वो बोले मेरा जीवन तो बना ही है वो तो कह रहा है मांग नहीं रहा है कि जीवन दे दीजिए से रहा है। नहीं जीवन लंबा दे दीजिए ये वो नहीं कह रहा है मतलब जीवन तो बना ही है और यदि नहीं तात्पर्य नहीं है मतलब कोई मेरे जीवन का अंत करने वाला नहीं है अब यदि कहे की शरीर तो मरी जाएगा तो कहे वो आत्मा के मित्रा ऐसी कह रहा है आत्मा तो से रहा है चलिए मुख्य जीवन तो आत्मा का ही जीवन है मान थोड़ा रहा है वर लाभ आला भयो अभी जी जीवन हम कि तुम्हारे वर्ग के वर के देने से और ना देने से उतना ही जीवन हमारा है जब तक आप तब तक हम भी है तुम्हारे वर लाभ वाला भाई अभी वर्ग के उप्ति वर से और वर्ग की अप्राप्ति से भी उतना ही जीवन हमारा है जितना है। उतना ही जीवन हमारा है उससे कोई कम नहीं कर सकता है वरसु में वर्णीय किंतु मेरे द्वारा मांगने हुआ ही है कौन ज्ञान प्रेते, प्रेते इस प्रकार प्रस्तुत हुआ इस प्रकार कहा गया इस प्रकार पूर्व में कहा गया वर ही मेरे द्वारा वर्णी है मेरे द्वारा याचिनी है ऐसा और बल्कि सही पूछो तो अवहेलना कर रहा है वो यमराज की कि जब तक तुम जिये शासक रहोगे तब तक हम रहेंगे ये तो इतने तरह से अवहेलना ही हो ही <laughs> ना जब तक आप शासक रहेंगे हम ही रहेंगे मतलब <laughs> यह है की वो यमराज जो वर देना चाहते उस वर्ग की अवहेलना वर है न की यमराज की अवहेलना है जो वर देना चाहते हैं उस, उस वर की अवहेलना है खुशी हो जाएंगे ये हम तो खुश हो ही जाएगा हम तो परीक्षा ले रहे हैं चलिए तो ये धाकू तो तो तो है है, दो से है डालने से बनता और दर्द डाले भी है उसके क्या बनेगा में में अजीर्तामृता जीन मर्त क्व तदास्थ प्रजानन अर्णरतीमोदन दीर्घे जीवित को रेत अजीवता अमृता न उपेत जीरियन मर्त्य क्व अव्यप क्वस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरतिमोदन अनतिदीर्घे जीवि को देखिए यहाँ पर जीरियन मर्त्य प्रजानन क्या मंत्र में देखने से दिमाग में अंद में बैठेगा है ना मंत्र में शब्दों को खोजा करो जब बोला जाए तो मस्तिष्क में बैठता है उपस्थिति रहती है। क्या है प्रजानन अजीरताम अमृता नाम उपेत क्वा तदास्था वर्ण रति प्रमोदान अभिध्यायन अनतिवीर्घ जीवित कह रमेत देखिये जीरियन मर्तह प्रजानन अजीरिताम अमृतानाम नाम उपेत क्वस्था जीरियन का अर्थ है यहाँ पर जीर्ण होने वाला जीर्ण होने वाला मतलब जरावस्था को प्राप्त होने वाला गिरि वयो आनु आयु की हानि है जरावस्था रही मतलब आयु की हानि हो रही है तो जरावस्था को प्राप्त होने वाला मर्त्या मरण धर्मा मरण धर्म मतलब जो मृत्यु को प्राप्त होता है जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्म प्रजानन कर विवेकी जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्म विवेकी मनुष्य विवेकी प्रजानन करते विवेकी जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्म विवेकी मनुष्य अजीर काम करते है जरावस्था से रहित जरावस्था से और अमृता नाम करते है मुक्त आत्मा अमृता नाम का सर्थ तो अजीर तामकर्थ होता है जरा से रहित या उपलक्षण होने से जरा मरण से रहित दोनों वर्ष कर लेना तो अजीर काम तामकर्त ऐसा कर ता लेना जरा मरण से तो रहित तो अमृता नाम का क्यार मुक्तात्म, मुक्तात्म नाम और फिर उपेत है ना तो उपेत के कर्म का अध्ययन कर लेना स्वरूपम किसका सर्वस्वरूप है मुक्तात्म नाम मुक्तात्माओं का स्वरूप है कि जरा मरण से रहित मुक्त आत्माओं के स्वरूप को जानकर उपेत्र का जानकर जानकर जानकर जान तदास्था है ना तदास्था तो क्वा क्वा को टिप्पणी में देखेंगे ताशु का अर्थ कहूंगा अपसरा प्रवृत्तिशु आस्था आशक्तिवान तदास्था का अर्थ है ताशु आस्था तरास्था का क्या रहते हैं तासू आस्था तासु से क्या लेना है अब्सरा प्रसु अपरा अब आदि पदार्थों में आसक्ति वाला सप्तमी तत्पुरुष समास है तासु आस्था तरास्था अपसरा आदि पदार्थों में कैसे आसक्ति करेगा दोबारा लगाइए जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्म विवेकी मनुष्य ये तो जरावस्था को प्राप्त होने वाला है और फिर मृत्यु भी मरण भी आने वाला तो मरण धर्मा तो जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी मनुष्य जरा मरण से रहित मुक्त आत्माओं के स्वरूप को जानकर क्वा मतलब किस प्रकार अप्सरा आदि पदार्थों में आस्था करेगा हाथी घोड़े अप्सरा आदि इन भोग पदार्थों में किस प्रकार आस्था करेगा मतलब आस्था नहीं कर सकता है लगेगा तो तदास्था कर आसक्ति वाला हुँ? और थोड़ा टिप्पणी में ही देखो यद अथवा क्वादस्था किसकी जगह पाठांतर है तदास्था की जगह तदा। तो तदाकर देखना कु यही होगा ना पाठ कु अध का प्यार्थ होगा पृथ्वी अदाकर से अधोदेश तथ तिरती तत्र से क्या लेंगे हाँ नहीं अधिक ठीक है ठीक है, थीक है, थीक है। हो गया पृथ्वी का क्या अर्थ हो गया दो देश तो पृथ्वी अर्थ है वाला है समझ लेना क्वधे तिस्थति पृथ्वी रूप अधिका क्या अर्थ हो जाएगा पृथ्वी लोक में रहने वाला पृथ्वी लोक में तो फिर यदि ऐसा है तदाप यदि पाठांतर मानेंगे क्वस्था तो अर्थ हो जाएगा पृथ्वी लोक में स्थित तो फिर ऐसा लगाइए जीरिया मरते प्रजानन तथा जीरिया मरते है प्रजानन और जरा जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी पृथ्वी लोक में स्थित मनुष्य पृथ्वी लोक में स्थित मनुष्य जरा मरण से रहित तो मुक्तात्माओं के स्वरूप को जानकर मुक्ता मुक्तात्मा के स्वरूप को जानकर कर अच्छा यदि फिर तो नीचे ले जायेंगे इसका अन्वय ऐसा है ना कदस्था जब पाठ मानेंगे तो हम दोबारा बताएंगे नीचे कर बता दू फिर उसको करेंगे ठीक है अभी पहले के अनुसार क्या से था तद आस्था में कैसा अर्थ किया था की कि जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा विवेकी मनुष्य जरा मरण से रहित तो आत्माओं के स्वरूप को जानकर आदि भोग पदार्थों में किस प्रकार आसक्ति करेगा ठीक है अब नीचे आइए वर्ण रतीय अन्य जीवित का रमेत वर्ण रति और प्रमोद का सचिंतन करते हुए वर्ण का मतलब हुआ परमात्मा का वर्ण कैसा है आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाला है परमात्मा का आदित्य के समान भास्वर वर्ण है दुर्वादल के वर्ण वर्ण है तो ये वर्ण हो गए ना अच्छा और रति और प्रमोद तो दिव्य मंगल विग्रह के चिंतन से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं रति परमात्मा के चिंतन से जो आनंद होता है उसे कहते हैं रति और परमात्मा के साक्षात्कार से जो आनंद होता है उसे कहते हैं प्रमोद ये सब व्याख्या में आएगा है तो देखो परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए अनति दीर्घ एक अर्थ है क्षुद्र या अल्पकाल स्थायी की क्षुद्र जीवन में कौन सुखी होगा क्षुद्र जीवन में कौन सुखी? मतलब भी हो जाएगा कि मतलब ये अल्पकाल स्थाई जीवन अल्पकाल स्थायी जीवन में कौन सुखी होगा ध्यान देना जो परमात्मा के वर्णरती और प्रमोद का चिंतन कर रहा है तो वर्णरति और प्रमोद का चिंतन करने से क्या होता है सुख क्या होता है परमात्मा की वर्णरती और देखना वर्ण मतलब आदित्य के समान भास्कर वर्ण दुर्वादल के समान श्याम वर्ण तो वर्ण हो गया ना रति हमने क्या बताया परमात्मा का चिंतन करने, करने से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं रति और उसका साक्षात्कार से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं प्रमोद तो इनका भी चिंतन किया जा सकता है वर्णरति वर्ण और प्रमोद का भी चिंतन किया जा सकता है की वर्णरति और प्रमोद का चिंतन करने परमात्मा के वर्ण और प्रमोद का चिंतन करने से क्या होगा चिंतन मतलब वो ध्यान देना प्रमोद का चिंतन भी प्रमोद रूप होगा है ना कि इनसे मतलब सुख होगा ना? परमात्मा के वर्ण रथी और प्रमोद का चिंतन करने से जो सुख होगा तो वो इस अल्पकाल स्थाई जीवन में सुख मानेगा अपना वो जीवन में सुख मानेगा चिंतन में सुख मानेगा इस माने। जीवन में सुख मानेगा वो तो जीवन रहेगा तभी चिंतन करेगा आप समझते नहीं है इस इस शरीर के रहते भजन होता है तो भजन करने से सुख होगा इस शरीर के रहते कि की मतलब शरीर से सुख होगा वही है। मतलब ये, अच्छा। लगता मतलब ये है कि परमात्मा के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए कि छोटे जीवन में कौन सुखी होगा या छोटे जीवन में कौन सुख मानेगा लग जाएगा अब रही बात ये तदास्था का जो था ना यहाँ अनथ दीर्घे के भी पाठांतर दे, देख लेना अनथ दीर्घे कर क्या हुआ छोटा छोटे जीवन में कौन सुखी होगा और जब पाठ अति दीर्घ है ना टिप्पणी देख रहे हैं अति दीर्घ ये पाठ अंतर है तब अति दीर्घ का अर्थ हो जाए अति दीर्घ जीवित एक मतलब होगा जीव का चीज लंबे जीवन में लंबे जीवन हाँ लंबे जीवन में कौन सुख मानेगा जीवन चाहे छोटा हो चाहे लंबा हो कोई सुख नहीं देख सकता है सुख तो मिलेगा परमात्मा के वर्णरती प्रमोद के चिंतन से ऐसा मतलब है अब रही बात की उत्तरास्था की जगह क्या पाठ था पदस्था तो अर्थ क्या होगा पृथ्वी लोक में स्थित तो फिर इसको ऐसा करेंगे कैसा फिर अर्थ करना पड़ेगा लगाइए की जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरण धर्म पृथ्वी लोक में स्थित विवेकी मनुष्य पृथ्वी लोक में स्थित विवेकी मनुष्य जरा मरण से रहित मुक्तात्मा के मुक्तात्मा के स्वरूप को जानकर परमात्मा के वर्ण रथी और प्रमोद का चिंतन करते हुए ए, अल्प जीवन में कैसे सुखी होगा बताने चलो इसका व्याख्यान देख लो देखिए नचकेता ने कहा जरा जरावस्था को प्राप्त होने वाला मरणशील विवेकी मनुष्य जरा मरण से रहित मुक्तात्मा के स्वरूप को जानकर हाथी घोड़ा सोना चांदी और आदि और तथा अपसरा इन पदार्थों में इन पदार्थों में क्या था क्या समझ हाँ, हाँ, था पहली पंक्ति में मतलब हाँ तस् था की इन पदार्थों में प्रीति कैसे करेगा आस्था करके क्या आसक्ति इन पदार्थों में कैसे आसक्ति करेगा लग गया इन पदार्थों में कैसे आसक्ति कर सकता है या कैसे प्रेम कर सकता है तो जो मुक्त आत्मा के स्वरूप को जानता है वो इन पदार्थों में आसक्ति कर सकता है अब देखना अब ये देखना अर्जुन ने क्या कहा है गीता का श्लोक देखना न ही प्रश्यामी ममापनुद्याग योकमुशोषणम इंद्रियाणाम अवाप भूमो व सपतन वृद्धम राज्यम सुरानी चादीपत्यम देखिए पर देखेंगे भूम असपतम रिद्धम भूम अम रिदम करते समृद्ध भूमव करते पृथ्वी पर रिद्धम समृद्ध और असपतनम करते शत्रु से रहित कि पृथ्वी पर समृद्ध शत्रु से रहित राज्यम अवाप राज्य को प्राप्त कर पृथ्वी पर समृद्ध तथा शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त करके न ही पश्च्यामी की उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ य यत इंद्रिया नाम उचोषणम जो मेरी जो जो इंद्रियों को सुखाने वाले इंद्रिया नाम है ना जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके मम शोकम तो अपन जो इंद्रियों को सुखाने वाले इंद्रियों को छेण करने वाले मेरे शोक को दूर कर सके तो अर्जुन क्या समझता है कि पूरा राज मिलने पर भी ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता है जो कि मेरे शोक को दूर कर सके चलिए और नचकेता भी अपना इनसे कल्याण नहीं समझता है आगे ही दिखना वेदम पुरुषम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात संहिता का है कि नहम तमसा प्रस्ताद तम, तम सत्वर तम का सत्वर का उपलक्षण है सत्वर स्तम से पर मतलब प्रकृति मंडल से पर आदित्य वर्णम आदित्य के समान भास्वर वर्ण वाले महंतम पुरुषम प्रकृति मंडल से पर आदित्य वर्णम एक महानतम पुरुषम आदित्य के समान वर्ण आदित्य के समान भास्कर वर्ण वाले एक महानतम पुरुषम ये मान पुरुष कौन है परमात्मा इसे परमात्मा को जानता हूँ इस परमात्मा को उपासक इस परमात्मा को जानता हूँ जानता हूँ या उपासना करता हूँ दोनों अर्थ है यहाँ पे तो आदित्य के समान भास्कर वर्ण कहा इस प्रकार परमात्मा के श्री विग्रह का आदित्य के समान भास्कर वर्ण कहा गया है दुर्बादल के समान भी वर्णन उनका कहा गया है नीलमेघ के समान भी वर्णन कहा गया है वो तो क्या शुक्लाम्बर धर्म विष्णु सशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वर्णम दे सचिवर्णम भी आया है ना विग्रो की शांति के लिए सशिवर्ण नारायण का ध्यान आया वहाँ पर अच्छा तो अब देखना तो ये वर्ण समझ में आई बात है है कौन से वर्ण का? सभी के विघ्न की निवृत्ति के लिए शुक्ल वर्ण कहा गया है शुक्ल वर्ण का ध्यान नहीं तो नीलवर्ण प्रसिद्ध का, का। भगवान का भास्वर वर्ण कहा गया है भास्वर शुक्ल नहीं कहा गया है भगवान का जो तो नील वर्ण भी है वो भास्वर ही मतलब प्रकाशमान है ये ठीक है है ना नीलवर्ण भी भगवान का भास्वरीय प्रकाशमान है ऐसा लगाना है अब देखिए का अरे काला नहीं भगवान का वर्ण नील है कृष्ण वर्ण नहीं नील वर्ण है भगवान का देखे देखे देखे। नील वर्ण आकर्षक तो होता है कृष्ण वर्ण आकर्षक नहीं होता है अब ज्यादा नील भी जो शुक्ल नील पीठ रथ वेदांत कपिशित्र विदाई सत्यविदा जो रूप कहते हैं ना तो ये नील से तो इसलिए नील और कृष्ण एकार्थक शब्द भी माने जाते हैं पर यह ध्यान रखना की घनी भूत नील वर्णी क्या हो जाता है कृष्ण हाँ होगा तो कृष्ण हो जाएगा जिसमे की नील आकर्षक है, तो म... तो है।, है ना नीलमणि भी क्या होती है प्रकाशित होती है सुंदर होती है तो मतलब प्रकाशित होता है भगवान का श्री विग्रह का नीलवर्ण ऐसा मतलब है अब देखिए वर्ण का ऐसा कर दिया न मैंने की आदित्य समान वर्ण का टिप्पणी में देखो अगले पेज पर वर्ण वर्णा अस्थि अस्थित वर्णा वर्ण जिसके होगा वर्ण जिसका होगा वर्ण किसका होगा श्री विग्रह का तो मतवर थी अस्प्रत्यय करेंगे तो वर्ण क्या हो जाएगा श्री विग्रह तो ये बढ़िया से श्री विग्रह है ना कि परमात्मा के श्री विग्रह वर्ण का होगा श्री विग्रह तथा रति और प्रमोद का चिंतन करते हुए या चिंतन करने से चलिए अल्प जीवन में अनंत दिर्घय का क्या अर्थ अल्प अल्प जीवन में कौन सुखी होगा परमात्मा का चिंतन आगे देखना दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करने से जो आनंद होता है जब भगवान का खूब चिंतन करेंगे ना तो क्या होने लगेगा आनंद में आनंदात्मक चिंतन होगा दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट परमात्मा का चिंतन करने से जो आनंद होता है उसे रति कहते हैं और साक्षात्कार करने से जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं प्रमोद उसकी तुलना संसार के किसी भी आनंद से नहीं हो सकती अतः यहाँ पर वर्णित वर्ण और प्रमोद की तुलना में सांसारिक भोग अत्यंत तुच्छ है ना या जीवन भी तुच्छ है तो इसलिए भगवान के वर्ण रति और प्रमोद का चिंतन करने वाला व्यक्ति अल्प जीवन में सुखे नहीं मान सकता ऐसा निशान लगाना चाहिए हाँ अजीर्तामृता मुपेत जी मर्तः क्वदस्थ प्रजानन अभीध्या वर्णरति प्रमोदान अनतिदीर्घे जीविते कौरमेत अजीर्तामृता जीरियन मरत्या क्वा तदास्था प्रजानन अभिध्यान अन्य प्रजानन अम अमृता नाम उपेत्य क्वा तदास्था जीरियन जरावस्था को प्राप्त होने वाला मर्त्या मरणशील प्रजानन विवेकी मनुष्य अजीरताम अमृता नाम जरा मरण से रहित मुक्तात्माओं के स्वरूप को उपेत्य जानकर स्था किस प्रकार पदार्थों में किस प्रकार भोग पदार्थों में आसक्ति करेगा मतलब भोग पदार्थों में आसक्ति नहीं कर सकता है, है। प्रमोदान परमात्मा के और प्रमोद का चिंतन करते हुए अनति दीर्घ एक अर्थ है अल्पे की अत्यल्प जीवन में कौन सुखी मान होगा अत्यल्प जीवन में कौन सुखी होगा हो इस जीवन में कौन आनंदित होगा मतलब इस जीवन में वो आनंदित नहीं हो सकता है जीवन में आनंदित नहीं हो सकता है बल्कि जीवन जो ये शरीर है ना ये शरीर क्या है जेल है इस शरीर में रहना शरीर भगवत प्राप्ति का साधन है लेकिन शरीर कारागार भी ये इस बात को नहीं बोलना चाहिए बहुत बड़ा कारागार है ये और हर व्यक्ति कारागार से छूटने का प्रयास करता है छूटने का प्रयास करना चाहिए इसे छूटने का प्रयास करना चाहिए तो करता नहीं है हाँ प्रयास करना चाहिए जैसे की वो उसका क्या कहते हैं हथकड़ी बेड़ी होती ना बंधन डालते है ना उसके डाली जाती जो अपराधियों के हथकड़ी बेड़ी डाली जाती है लकड़ी की होगी अथकड़ी तो भी टूट जाएगी कुछ दिन बाद लोहे में भी जंग पड़ जाएगी छूट जाएगी पर ये छूटती नहीं है एक यदि खत्म हुई दूसरी तैयार हो जाती है हाँ हाँ तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो इसलिए जो है ये अब एक छूटती दूसरी तैयार हो जाती है तो बचने का प्रयास करना चाहिए उसको ना मिलने पर मैं चाहता हूँ इतना अभ्यास हो गया इसके साथ लग लग लग अब अच्छा लग लग लग है क्या रोज इसको साफ किया जा जा जाता है रोज स्नान करते करते साफ सारा फिर गंदा हो जाता है कितनी चीज़ है है रोज दिन गंदा होता है, कभी बीमार होता है कितना है।, है किस बात का अच्छा ही कौन सी है इसमें फालतू गंदगी बनाने की मशीन है मलमूत बनाने की क्या है इसमें देखिए इसमें <laughs> वास्तव में देखना अजीर ताम कर थे जरा मरण शून्य नाम है जरा मरण नाम के जरा मरण से शून्य कौन होए कैसा शाम कौन होंगे मुक्तात्माए होंगे ना नहीं। तो मुक्त ये यहाँ पर अमृता नाम मुक्ता नाम मुक्ता नाम कर थे मुक्तात्मा नाम, नाम, नाम और उपेत कर स्वरूप का अध्ययन किया जरा मरण से रहित मुक्तात्माओं के स्वरूप को जानकर जीवियन कर थे जरा को प्राप्त होने वाला मरत्या मरण को प्राप्त होने वाला कौन प्रजानन कर्थ तो विवेकी प्रजानन कर विवेकी लिखा है निकुआ तदास्था उन पदार्थों में कैसे आसक्ति करेगा यहाँ पर जीरियन और से किया है जरा मरण से युक्त जरा, जरा, जरा और मरण से युक्त या मनुष्य तदास्था तदास्था है ना तो पहले जरा मरण से युक्त कौन था जन्म है निसका अर्थ था जीरियन मर्त्या का अब तरस्थाकृत करते करते हैं कि जो भोग्य पदार्थ है ना अफ्सरा आदि वो भी तो जरा मरण से युक्त हैं। तो जरा मरण आदि उपलुत जरा मरण आदि से युक्त आदि से क्या लेना है वही जन्म ज, जरा मरण के बाद क्या होगा फिर जन्म और रोग भी ले, ले लेना कि जरा मरण आदि से युक्त अपसरा आदि विषय विषय आस्था मान करा मरण आदि से युक्त अपसरा आदि विषयों में आस्था वाला या प्रीति वाला कैसे हो सकता है क्वा करते कथम भवेश किस प्रकार हो सकता है लगेगा अक्वादाट है अधो देश भूत भूमि अधो देश रूप भूमि में स्थित अधो देश रूप स्वर्ग की अपेक्षा तो लोक में स्थित पृथ्वी लोक में हाँ, वो मनुष्य इनके स्वरूप जरा मरण से रहित मुक्त आत्मा के स्वरूप को जानते हुए ए, परमात्मा के वर्ण रथी और प्रमोद का चिंतन करते हुए अल्प जीवन में कैसे सुखी हो सकता है चलिए तिनट त्यान है ना तत्रत्यान कर सके इन्होंने क्या कर दिया वहाँ के वहाँ के मतलब परलोक के क्या हो गया परलोक क्या परमात्मा के कर लेना परलोक के हाँ। हमने परमात्मा के बताया था पर यहां मतलब परलोक के नही नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। कि ब्रह्म भोग आगे लिखा है ना तो ये देखना वर्णरथी प्रमोदान वर्णा से लेना आदित्य वर्णत्वि तो आदि रूप विशेषा आदित्य के समान वर्ण आदित्य के समान वर्ण का अर्थ होगा वर्ण वाला फिर प्रत्यय करेंगे तो आदित्य के समान वर्ण हो जाएगा आदि आदित्य लेना भास्कर वर्ण दूर बादल के समान वर्ण आदित्य वर्ण आदि रूप विशेष रति प्रमोदा ब्रह्म भोग अर्थ ब्रह्मानुभव ब्रम भोग का क्या है ब्रह्म अनुभव से जन्य आनंद विशेष ब्रह्म के अनुभव आदि से जन्य आनंद विशेष ब्रह्म के अनुभव आदि से जन्म आनंद विशेष और ब्रह्म के अनुभव से जन आनंद विशेष अनुभव से यदि क्या लेंगे वो तो उससे जन आनंद क्या हो जाएगा रति और अनुभव से क्या लेंगे आनंद हो जाएगा या ब्रह्म के अनुभव से जन आनंद विशेष और ब्रह्म को प्राप्त करने से जन्य आनंद विशेष ऐसा कुछ अर्थ कर लेना की ब्रह्म के अनुभव आदि से जन आनंद विशेष क्या कहलाते हैं रथियो प्रमोद तान सर्वान अच्छी अभिध्य करते निपुणत उन सबका अच्छी प्रकार से निरूपण करते हुए उन सबका अच्छी प्रकार से निरूपण हमने हाँ? लिखा चिंतन करते हुए लग लग लग जाएगा कि अच्छी प्रकार से चिंतन करते हुए अन्य जीवित को रमेत अनथ दीर्घ का अर्थ हो जाएगा अत्यल्प अहिके अल्प अहिक अल्प अहिक चीवन जो नशे यमराज क्या कहते चिर जीवन देंगे ना तो इसको बताते हैं अत्यल्प अहिक चिर जीवन में जो चिर जीवन है वो भी अत्यल्पी है चिर जीवन भी कैसा है हाँ। अत्यल्प अहिक चिर जीवन में कौन प्रीति वाला होगा कौन असक्ति वाला होगा ऐसा अर्थ है पर का आगे, आगे में का का वो गया देखिए यस्मिन यस्द विचिक्षति मृत्यु यंपराय महति ब्रूहि नोय गूढ़ो नान्य नचकेता एक नकार आ गया संधि क्या है यदम विचिकित्सि मृत्यु यंपराय न अयम अयम नचकेता वृणी तस्चके क्या सूत्र सूत्रकार व्याकरण का अब देखना यहाँ पर अन्वय मृत्यु संबुद्धि रूप है पहले अन्वय करना मृत्यु प्रथम पंक्ति में है मृत्यु सांपराये यहाद मृत्यो सांपराय यहाती यदम विचिकित्सि तत् न ब्रूही नत तत् तत् न ब्रूही यह वरा यह वरा, अनुप्रविष्टा अनु प्रविष्ट न न लगाइए मृत्यु हे मृत्यु देवता सांप्रदाय अर्थ है परलोक से संबंध रखने वाले परलोक से महति महात् है महान महान मतलब मुक्तात्म स्वरूप के विषय में तो परलोक से संबंध रखने वाला कौन मुक्तात्म स्वरूप कौन मुक्तात्म सा परलोक से संबंध रखने वाले यशमिन महात् जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में यदि चिकित्सन थी जो या संशय करते हैं कौन संशय करते हैं तो शास्त्र के मनुष्य का अध्याय कर लेना शास्त्र के मनुष्य संशय करते हैं परलोक में आत्मा कैसे रहती है मुक्त अवस्था में आत्मा कैसे रहती है शास्त्र मनुष्य इस विषय में से कर पाते हैं मनुष्य ही नहीं सकते हैं वहाँ पर तो मृत्यु देवता ताम्पराय परलोक से संबंध रखने वाले यशमिन महाति जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में शास्त्र मनुष्य या निदम्बित थी जो यह संशय करते हैं तथ नूही कि जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में कहते हैं तट है उस मुक्तात्म स्वरूप को तट का क्या अर्थ है उसे मुक्तात्म स्वरूप का न करते आसमान उस मुक्तात्म स्वरूप को मुझे कहिए मुझे कहिए या अयम गुडम वरा जो या गुड वर अनुप्रविष्टा मतलब मम मनसी अनुप्रविष्टा जो या गुड वर मेरे मन में स्थित है मेरे मन में हाँ कुत्र मम मन मनसी मेरे मन में स्थित है नचिकेता तस्मात अन्य नचिकेता उससे अन्य वर नहीं मानता जो मन में है नहीं नहीं ध्यान देना ये तो एक तो एक तो दो ये अंतिम वक्त के बारे में बोल रहे हैं एक तो बात ऐसी कह सकते हैं कि इतना अंश का अपना शब्दावली है सुर्खी कह रही कि अन्य वर्ग नहीं मांगता नहीं है दूसरा मांगने वाला, कर, मांगने वाला भी मांगने वाला भी कह देते है हाँ मांगने वाला भी अपना नाम लेकर बोल देता है हाँ अपना नाम लेकर भी लोग बोलते हैं दोनों ही बातें यहाँ पर है हाँ हाँ दोनों ही होते हैं चलिए देखो व्याख्या में नचकेता कहता है की सकल रहित होकर मोक्ष स्थान से, से संबंध रखने वाले जिस आत्मस्वरूप के विषय में शास्त्रक शास्त्र संदेह करते हैं उस का मुझे उपदेश दीजिए एयम प्रत्ये भी चिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के ना अस्तिति चाहिए इस इस मंत्र से क्या बताया था चरम शरीर का वियोग होने पर भगवत धाम में स्थित मुक्तात्मा आपातवादी गुणों से विकिष्ट होकर परमात्मा का अनुभव करने वाला होता है अथवा वैसा नहीं इस प्रकार संदेह कहा जाता है और देवता भी संदेह करते हैं कैसे देव यितम इसलिए था ना जिसके विषय में लोग संदेह करते हैं देवता भी संदेह करते हैं इसलिए मेरा अभिष्ट वर्मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान है अन्य कुछ भी नचकेता नहीं चाहता इस प्रकार नचकेता यह सिद्ध होता है की नचकेता लोभ नहीं है सांसारिक पदार्थों का सिद्ध होता है सांसारिक पदार्थों का लोभ उसे बिल्कुल नहीं है यह सिद्ध हो गया हम्म नहीं तो बोलता हमें कोई बहुत भूमंडल का राजा बना दो कुछ बना दो कुछ नहीं तो के में नहीं ना फिर वो क्या हाँ जो भी हो यमराज के चाहने पर भी नहीं देता बैराग बहुत बड़ी चीज है बैराग के बिना कोई भी साधन मोक्ष की साधना सिद्ध नहीं होती महात्मा बुद्ध को देखो राजा के अकेले पुत्र थे उत्तराधिकारी थे हाँ नहीं नहीं अकेला अकेला बुद्ध के जीवन प्रसिद्ध है अकेला पुत्र था उत्तराधिकारी दिकार, उत्तराधिकारी थे वो राजकुमार, राजकुमार थे राजकुमार थे चलो दो दूसरा भी भाई हो तो मैं नहीं कह सकता उत्तराधिकारी तो ये थे और विवाह हो गया था और कहते हैं गृहस्थ को सबसे ज्यादा खुशी होती है पुत्र उत्पत्ति में जिस रात्रि में पुत्र उत्पन्न हुआ मंगल गीत गाये जा रहे थे तो उसी सम, उसी क्षण वो निकल पड़े वहाँ से उनको तो अच्छा नहीं लगा ये <laughs> ये जो है ना ये संसार जिसको लोग बहुत बड़ा सुख मान रहे हैं उसको उन्होंने के समान जो है त्याग कर दिया उन्होंने समान त्याग कर दिया का सुख नहीं, तो वो है, तो है। फालतू तो तो बात करता बच्चे है भगवान पूरी सृष्टि का मालिक है आपको ठेका नहीं ले रखे पूरे संसार का ये ये ये तो तो तो वो चीज़ है है है कि सब फ़ोन के चल में में भी ही हम अब अंतिम चलिए निगम निदम मृत्यु सांपराय महाति ब्रू ही नष्ट ूढम अनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेता नहीं अच्छा पाठान उसमें संप्राय है तत्वे में क्या पाठ लिखा था संप्राय था था? तो इसमें कोष्ठक में कर रखा है मतलब सांपराय और दोनों पाठ ऐसा समझ लेना, कोष्ठक में करने का मतलब यही है।, है महाति ब्रुई नय वर अनुप्रविष्टा, न अन्य तस्मा नचकेता वृणीते यदम विचिकित्सकी मृत्यु ऐसा लगाइए यहाँ पर मृत्यु हे मृत्यु देवता अच्छा उसमें उस था में लिखा था लिखा अच्छा चलिए मृत्यो सांपरायिन महाति यदि विचिकित्सनती यही था यहाँ यदि विचिकित्सन त्रूही हे मृत्यु देवता सांपराय परलोक से संबंध रखने वाले परलोक से संबंध रखने वाले महात् जिस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में यदि दम थी मनुष्य जो या संशय करते हैं तत उस का ना मुझे उपदेश कीजिए उस मुक्तात्म स्वरूप का मुझे उपदेश कीजिए यह अयम गुडन वहा जो यह गुड वर अनुप्रविष्टा मेरे मन में स्थित है नचेता तस्मात अन्यम न चकेता उससे अनुवर को नहीं चाहता है नहीं मांगता है लगाइए यहाँ देखना महाति सांपराय करते है पारलोक सांपराय का क्या अर्थ है परलोक से संबंध रखने वाला कौन मुक्ता है ना तो महाती का अर्थ है क्या मुक्तात् स्वरूप है महाती का क्या अर्थ कि की परलोक से संबंध रखने वाले जिस मुक्तात् स्वरूप के विषय में लोग संशय करते हैं संश क्या हुआ इस हैं संशय करते हैं तदेव में उस मुक्तात् मुझे कहिए स्वरूप को ही मुझे कहिए यो नचकेता तस्मात् गुडम आत्म तत्व अनुप्रविष्टा यो यम वरह जो या जो या लगाइए जो या वर है ऐसा लगाना गुडम आत्म तत्व गुड आत्म तत्व मेरे मन में प्रविष्ट है या गुड आत्म तत्व मेरे मन में स्थित है मेरे और उससे संबंध रखने, उस रखने वाला जो या वर है उससे संबंध रखने वाला जो या उसका जो वर है नचिकेता उससे अन्य वर को नहीं मांगता है या श्रुति का वाक्य है अंतिम वाला ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं श्रुति का वाक्य मान सकते हैं और भी व्यक्ति ऐसा कह सकता है भाष्यकार के अनुसार उनका ये है लग भाष्यकार का तो तो तो तो सारी है नहीं नहीं मतलब श्रुति में कुछ अंत देखो है वाकई दब है पर कुछ नचकेता बोल रहा है कुछ यमराज बोल रहे हैं फिर नचकेता भी नहीं बोला यमराज भी नहीं बोला श्रुति ने कहा श्रुति का ये अपना कथा नहीं उतना बोले ऐसा है ना समझ आएगा ये मतलब ऐसा हाँ जी देखो देखिए खिल सकते आपको लेट नहीं होना चाहिए कल करेंगे शांति समय से पहुँच